तैत्रोपनिषद शांक्य शिक्षावल्ली सप्तम अनुवाक, रूप से ब्रह्म की उपासना यदत व्याहृत्यात्मक ब्रह्मोपा मुक्त तस्वेदा पृथ्व्यास्वेणोपासन मुच्य पंच संख्यात्म पंक्तिदत्ति सर्वस्य यज्ञः तो तत पांग यक्ति पांग युते तेन योकाध्यात्म च पांगयती यमेंवरिक पिकक प्रजापतिम संपद्य पाक्त आह यह जो व्याहृति रूप उपास्य ब्रह्म बदलाया गया है अब पृथ्वी आदि पाक्त रूप से उसी की उपासना वर्णन किया जाता है पृथ्वी आदि पांच पांच संख्या वाले पदार्थ हैं तथा तो पंक्ति छंद भी पांच पदों वाला है अतः पांच संख्या का योग होने से उन पृथ्वी आदि से पंक्ति पंक्तिंद सम्पन्न होता है इसी से उन सब का पांगतत्व है यज्ञ भी पांगत है जैसा कि परिखंड पांच पदों वाला है यह पांगत है इस श्रुति से ज्ञात होता है अतः जो लोग से लेकर आत्मा पर्यंत सब को पांग रूप से कल्पना करता है वह यज्ञ की ही कल्पना करता है इस कल्पना किए हुए यज्ञ से वह पांगत स्वरूप प्रजापति को प्राप्त हो जाता है अच्छा तो यह सब किस प्रकार पांगत है सो अब बतलाते हैं पृथिव्यक्ष अग्निर्वायुरादित्रमा नक्षत्राणी आषध्यो वनस्पत आकाश आत्माधीभूतम अथाध्यात्म प्राणोयानोपालन उदान सामन चक्षुश्रोत्र मनोवाक्क चर्म आघम सगम स्नावास्ती मज्ज्ञा एक विधाय ऋषि रोचत पांग इदगम पृथ्वी अंतरिक्ष न पांग और पृथ्वीअतरिक्ष दुर्लोक यह अवांतरदिशाएँ योकपांगक् अग्निवायु आदित्य चंद्रमा और नक्षत्र यह देवता यंक्त तथा आप औषधि वनस्पति आकाश और आत्मा ये अधिभूत पांग है अब आध्यात्म पांग बतलाते हैं प्राण व्यान, अपान उदान और समान यह वायु पांग चक्षु स्त्रोत्र मन वाक और त्वचा या इंद्रिय पांग तथा चर्म मांस स्नायु अस्थि और मज्जा ये धातु धातुपांग ये सब मिलकर आध्यात्म पाक्त है इस प्रकार पाकोपासना का विधान कर ऋषि ने कहा यह सब पांगत ही है इस आध्यात्मिक पांगत से ही उपासक बाह्य पांग को पूर्ण करता है पृथ्वी दिशो वांतर दिशा इति लोक विश्ति अग्नि वायु आदित्य चंद्रमा इति देवता पांग आप औषधियों वनस्पत आकाश आत्मेति भूत पांग आत्मे विराट भूताधिकारात इत्यधि इत्यधि भूतम् लोकाधी इतभूत इत्यधिलोकाधिदांगदपलक्षणार्थम लोकदेवता हित तो पृथ्वी अंतरिक्ष द्योलोक दिशाएँ और अवांतर दिशाएँ ये लोक लोकपांग है अग्निवायु आदित्य चंद्रमा और नक्षत्र ये देवता पांक हैं जल औषधि वनस्पति आकाश और आत्मा ये भूतपांगक्त हैं यहां आत्मा विराट को कहा है क्योंकि यह भूतों का अधिकरण है इत्यधि भूतम् वह वाक्य अधिलोक और अधिदैवत इन दो पांगतों का भी उपलक्षण कराने के लिए है क्योंकि इनमें लोक और देवता संबंधी दो पांगतों का भी वर्णन किया गया है अथांतराध्यात्म पांगत त्रय उच्य प्राणादि वायु पांगतम चक्षुरादिन्द्रिय पांगतम सर्व्यात्म बाह्यं च पांगमेवत विधाय परिकल्य ऋषि एक दर्शन वा वा सम्पन्न वस्चिदुशि रवोचद उक्तवान्न संख्या पांग इद पांग नैवाध्याख्यासाम पांग पूर्यति पूयती एक इत्येतत एवं सर्वमिति पाकमिद योग प्रजापत्यात्म बवत्यथ अब आगे तीन आध्यात्म पांगतों का वर्णन किया जाता है प्राणादि वायु चक्षु आदि इंद्रिया पांग और धातु धातुपांग बस ये इतने ही अध्यात्म और बाह्यपांग है इनका इस प्रकार विधान अर्थात कल्पना करके ऋषि वेद अथवा इस दृष्टि से सम्पन्न किसी ऋषि ने कहा क्या कहा सो बतलाते हैं निश्चय ही यह सब पांगत ही है आध्यात्मिक पांगत से ही संख्या में समानता होने के कारण उपासक बाह्य पांगत को बलवान पूरित करता है अर्थात उसके साथ एक रूप से उपलब्ध करता है इस प्रकार यह सब पांगत है ऐसा जो पुरुष जानता है वह प्रजापति स्वरूप ही हो जाता है ऐसा इसका तात्पर्य है ये शिक्षा बल्याम सप्तमो नुआ अष्ट अणुवाकंकारोपाससना का विधान व्याहित्यात्मनो ब्रह्मणा च व्याहितात्मनो ब्रह्मण उपास उत्त अन चांगक्तस्वेण तस्वन उतनी सर्वोपासनासना विधि पर्रह्मदृष्टिया उपान ओंकार शरापरब्रह्माप्ति साधन स हालांबनम ब्रह्मण पर चतिमेव विष्णु एक नैवायतने नैकतरम अन्वेति श्रुते है व्याहृति रूप ब्रह्म की उपासना का निरूपण किया गया उसके पश्चात उसी की उपासना का पांग रूप से वर्णन किया अब संपूर्ण उपासनाओं के अंगभूत ओंकार की उपासना का विधान करना चाहते हैं पर एवं अपर ब्रह्म दृष्टि से उपासना किए जाने पर ओंकार केवल शब्द मात्र होने पर भी पर और अपर ब्रह्म की प्राप्ति का साधन होता है वही पर और अपर ब्रह्म का आलंबन है जिस प्रकार की विष्णु का आलंबन प्रतिमा है इसी आलंबन से उपासक पर या अपर किसी एक ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है इस त्रुति से यही बात प्रमाणित होता है ओमति ब्रह्म ओमगं सर्व ओं मित्तेदनुकृत्य हम स्म वहाप्यो स्रव्त्या्रावती ओमती साम गायग सोमीतिशस्ता सुगम सती ओमधर्यु प्रतिगर प्रतिण्णा ओम ब्रह्म प्रसौती ओमग्निहोत्रा ओमति ब्रह्मण प्रव ब्रह्मोपाप्नवाति ओम यह शब्द ब्रह्म है क्योंकि ओम यह सर्वरूप है ओम यह अनुकृति अनुकरण सम्मति सूचक संकेत है ऐसा प्रसिद्ध है याज्ञिक लोग ओम श्रावय ऐसा कहकर श्रवण कराते हैं ओम ऐसा कहकर समा सामगान करते हैं ओम सोम ऐसा कहकर शस्त्रों गति रहित ऋचाओं का पाठ करते हैं अध्वर्यो प्रतिगर प्रत्येक कर्म के प्रति ओम ऐसा उच्चारण करता है ओम ऐसा कहकर ब्रह्मा अनुज्ञा देता है ओम ऐसा कहकर वह अग्निहोत्र के लिए आज्ञा देता है वेदाध्ययन करने वाला ब्राह्मण ओम ऐसा उच्चारण करता हुआ कहता है मैं ब्रह्म वेद अथवा पर को प्राप्त करूँ इससे वह ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेता है इति ओमती शब्द स्वूपरछेद शब्दूप ब्रह्मेती मनसाधारेद उपासी यदि शब्दूपम ओंकारेण व्या तकुना शुत्यंतरा अभिधानतंत्रम अभिधेयम इदम इत्युच्यते ओम इति इसमें इति शब्द ओंकार के स्वरूप का परिच्छेद निर्देश करने के लिए है अर्थात ओम यह शब्द रूप ब्रह्म है ऐसा इसका मन से ध्यान उपासना करें क्योंकि ओम यही सब कुछ है कारण समस्त शब्द रूप प्रपंच ओंकार से व्याप्त है जैसा कि जिस प्रकार शंकु से पत्ते व्याप्त रहते हैं त्यादि एक दूसरी श्रुति से सिद्ध होता है संपूर्ण वाच्यवाचक के ही अधीन होता है इसलिए यह सब ओंकार ही कहा जाता है ओंकारस्तुम उत्तरो ग्रथ उपा तय ओमदुकृति अमी चेत मुक्त ओमुक्यत इति अत ओंकारोकृति हस्म वसिद्धाथ्योतका सिद्धमोंकारतिवत्व आगे का ग्रंथ ओंकार की स्तुति के लिए है क्योंकि वह उपासनी है ओम यह या अनुकृति यानी अनुकरण है इसी से किसी के द्वारा मैं करता हूँ मैं जाता हूँ इस प्रकार किए हुए कथन को सुनकर दूसरा पुरुष उसको स्वीकृत करते हुए ओम ऐसा अनुकरण करता है इसलिए ओंकार अनुकृति है हस्म और वई ये निपात प्रसिद्धि के सूचक हैं क्योंकि ओंकार का अनुकृतित्व तो, तो प्रसिद्ध ही है ओ इति अभी चो श्रवसपूर्वक्रावती तथोमीति साम गायमगा ओं सोमीति शस्त्रण संंस शस्त्रसंता तथोमीधु प्रतिगर प्रतिगृण ब्रह्म प्रसोद्य नुजाती श्रावयति जो हो मित्युक्ता ओम हितग्निहोत्र मनुजाति जोहोमित्युक्त ओम हित्ते प्रयक्षति इसके सिवा ओम श्रावय इस प्रकार प्रेरणापूर्वक याज्ञिक लोग प्रति श्रवण कराते हैं तथा ओम ऐसा कहकर शाम गान करने वाले शाम का गान करते हैं शस्त्र संसन करने वाले भी ओम सोम ऐसा कहकर शस्त्र का पाठ करते हैं तथा लोग प्रतिघर के प्रति ओम ऐसा उच्चारण करते हैं ओम ऐसा कहकर ब्रह्मा अनुज्ञा देता है अर्थात पूर्वक आश्रवण करता है और ओम कहकर वह अग्निहोत्र के लिए आज्ञा देता है अर्थात यजमान के योग कहने पर कि मैं हवन करता हूँ वह ओम ऐसा कहकर उसे अनुज्ञा देता है ओ ओम ब्राह्मण प्रवक्षन प्रवचन करड़ ओम ओम प्रतिप्यते अेत ब्रह्म वेद मुनवाणीयाँ ग्रहीष्यामीनोत ब्रह्मा अथवा ब्रह्मा परमात्मा तमुपापन व्हात्मा प्रवक्षन प्राप्त नोम स चनोकारेण ब्रह्म प्राप्त ओंकार पूर्व प्रवृत्ता क्रिया फलवत्म यस्मा तस्माद ब्रह्मेतु उपाशीतेति वाक्या प्रवचन अर्थात अध्ययन करने वाला ब्राह्मण ओम ऐसा उच्चारण करता है अर्थात ओम ऐसा कहकर ही वह अध्ययन करने के लिए प्रवृत्त होता है मैं ब्रह्म यानी वेद को प्राप्त करूं अर्थात उसे ग्रहण करूं ऐसा कहकर वह ब्रह्म को प्राप्त कर ही लेता है अथवा यो समझो कि मैं ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करूं इस प्रकार आत्मा को प्राप्त करने की इच्छा से वह ओम ऐसा ही कहता है और उस ओंकार के द्वारा वह ब्रह्म को प्राप्त कर ही लेता है इस प्रकार क्योंकि ओंकार पूर्वक प्रवृत्त होने वाली क्रियाएँ फलवती होती है इसलिए ओंकार ब्रह्म है इस तरह उसकी उपासना करें यह इस वाक्य का अर्थ है इति शिक्षा बल्यामोध्या अन्वाक